श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पंचदश अध्याय श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना मधुर भाव साधना में सिद्ध होने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव उस समय भाव साधना की चरम भूमि पर उपस्थित हुए थे अतः उनके अपूर्व साधना की बातों को लिपिबद्ध करने से पूर्व उनकी तत्कालीन मानसिक स्थिति की आलोचना करना उचित प्रतीत होता है पहला काम कांचन त्याग का दृढ़ संकल्प हम यह देख चुके हैं कि किसी भी भाव साधना में सिद्ध होने के लिए सांसारिक रूप रूप्रसादी भोग्य विषयों को दूर से परित्याग कर उसके अनुष्ठान में साधक को प्रवृत्त होना पड़ता है सिद्ध भक्त श्री तुलसीदास जी का यह कहना कि जहाँ राम तह तो काम नहीं जहाँ काम नहीं राम तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी इकाम वास्तव में सत्य है श्री कृष्ण देव का अदृष्ट पूर्व साधन इतिहास पूर्णतया इस बात का साक्षी है काम कांचन त्याग रूप आधार पर दृढ़ प्रतिष्ठित होकर ही वे भाव साधना में अग्रसर हुए थे तथा उससे तिलमात्र भी विचलित न होने के कारण जब जिस भाव साधना में वे प्रवृत्त हुए अपने जीवन में उसे आयत करने में अति अल्प समय के भीतर ही वे सफल हुए अतः यह स्पष्ट है कि काम कांचन की प्रलोभन भूमि की सीमा से बहुत दूर हटकर उनका मन निरंतर अवस्थित रहता था दूसरा नित्य अनित्य वस्तु विवेक तथा यह अमूत्र फलभोग के प्रति वैराग्य विषय कामना को त्याग कर निरवच्छिन्न रूप से नौ वर्ष तक ईश्वर प्राप्ति के निमित्त सचेष्ट होने के कारण अभ्यास योग के द्वारा उनका मन ऐसी स्थिति पर पहुंच चुका था कि ईश्वर के सिवाय और किसी विषय का स्मरण मनन उनके लिए विश्व प्रतीत होता था शरीर मन तथा वाणी के द्वारा ईश्वर को ही सारासार तथा पर वस्तु रूप से सर्वथा धारण करने के फलस्वरूप यहलोक या परलोक में उसके अतिरिक्त और किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए वे एकदम उदासीन तथा निष्प्रिय हो चुके थे तीसरा सम दम आदि सट संपत्ति तथा ममुक्षुत्व रूप्रसादी बाह्य वस्तु तथा शारीरिक सुख दुखादि को विस्मित कर अभिष्ट विषय के एकाग्र चिंतन में उनका मन इतना अभ्यस्त हो चुका था कि केवल साधारण प्रयास से वह संपूर्णतया समाहित हो ध्येय विषय में तन्मयता प्राप्त कर आनंदानुभव किया करता था दिन महीना तथा वर्ष क्रमशः यतीत होने जाने पर भी उनके उस आनंद का किंचित मात्र भी विराम नहीं होता था एवं ईश्वर के अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राप्तव्य है या हो सकती है क्षण भर के लिए भी उनके मन में इस तरह की चिंता का उदय नहीं होता था चौथा ईश्वर निर्भरता तथा दर्शन जनित भय शून्यता अंत में श्री रामकृष्ण देव के हृदय में जगत कारण के प्रति गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहित इस प्रकार तीव्र अनुराग विश्वास तथा निर्भरता असीम थी इसकी सहायता से वे अपने को केवल प्रेम संबंध से ही ईश्वर के साथ नित्य युक्त नहीं देखते थे किंतु माँ के प्रति बालक की भांति ईश्वर के प्रति नितान्त अनुराग के फलस्वरूप साधक जिस प्रकार सदा उनको अपने समीप देख पाता है उनकी मधुरवाणी को सर्वदा सुनकर कृतार्थता का अनुभव करता है एवं उनके सुदृढ़ हाथों के द्वारा सुरक्षित होकर संसार में निरंतर निर्भय पूर्वक विचरण करने में समर्थ होता है इस बात के बहुसंख्यक प्रमाण पाकर जीवन के छोटे बड़े सभी कार्यों को श्री जगदम्बा के आदेश तथा संकेत के अनुसार निरर हो संपन्न करने में उनका मन संपूर्ण रूप से अभ्यस्त हो चुका था प्रश्न हो सकता है कि जगत कारण को इस प्रकार स्नेह स्नेहमयी जननी की भांति सर्वदा अपने समीप पाकर भी श्री रामकृष्ण देव पुनः साधना में क्यों प्रवृत्त हुए जिनकी प्राप्ति के लिए साधक गण योग तपस्यादि का अनुष्ठान करते हैं उनको परम आत्मीय रूप से प्राप्त करने के पश्चात पुनः साधना की क्या आवश्यकता है इसका उत्तर यद्यपि एक बार इसके पूर्व एक दृष्टि से दिया जा चुका है तथापि इस संबंध में और भी एक दो बातें कहना वांछित है श्री रामकृष्ण देव के श्रीचरणों के समीप बैठकर उनके साधनकालीन इतिहास को सुनते हुए एक दिन हमारे मन में भी यह प्रश्न उदित हुआ था और उसे व्यक्त करने में भी हम संकुचित नहीं हुए थे हमारे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा था उसे हम यहाँ पर उद्धृत करते हैं श्री रामकृष्ण देव ने कहा था समुद्र के किनारे सदा निवास करने वाले व्यक्ति के मन में जिस प्रकार कभी कभी यह देखने की जिज्ञासा होती है कि रत्नाकर के गर्भ में कितने प्रकार के रत्न हैं ठीक उसी प्रकार माँ को प्राप्त कर एवं माँ के निकट सर्वदा रहते हुए भी अनंता अनंत भावमयी अनंत रूपड़ी माँ को विभिन्न भाव तथा तो विभिन्न रूप से देखने की तब मेरी इच्छा होती थी उनको विशेष किसी भाव से देखने की अभिलाषा होने पर तदर्थ व्याकुल हो मैं उनसे हट किया करता था करुणा में माँ भी अपने उस भाव के दर्शन या उपलब्धि के लिए जो कुछ आवश्यक होता था उसकी व्यवस्था कर तथा मेरे द्वारा उसे संपन्न कराकर उस भाव से मुझे दर्शन देती थी इसी तरह मैंने विभिन्न मतों की साधना की थी यह पहले ही कहा जा चुका है कि मधुर भाव में सिद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव भाव साधना की चरम भूमि पर पहुंचे थे तदनंतर ही उनके हृदय में सर्व भावातीत तो वेदांत प्रसिद्ध अद्वैत भाव के साधन की प्रबल प्रेरणा उपस्थित हुई थी श्री जगदम्बा की इच्छा से वह प्रेरणा उनके जीवन में कैसे उपस्थित हुई थी एवं किस तरह उन्होंने श्री जगन्माता के निर्गुण निराकार निर्विकल्प तुरीय रूप की साक्षात उपलब्धि की थी अब हम उसी का उल्लेख करेंगे